दोस्तों कभी सोचा है अगर आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ एक साल बचा है जीने के लिए तो तुम क्या बदलोगे अपनी जिंदगी में क्या तुम वही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे वही पॉइंटलेस डिबेट्स में पढ़ोगे या फिर उन चीजों पे फोकस करोगे जो सच में मैटर करती हैं मार्क मैनसन कहत हम फक्र नहीं, humility सीखते हैं। और तब समझाता है कि हम जितने भी problems के लिए परेशान है, वो असल में कुछ भी नहीं है। Manson एक अपने दोस्त की कहानी बताता है, Josh Josh हमेशा life से full of energy था, लेकिन एक दिन accident हुआ और वो चला गया। उस moment ने Manson की जिन्दगी ब कि हम सब सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन असल में हमें कभी नहीं पता होता कि कितना वक्त बाकी है। और जब तुम्हें ये रियलाइजेशन होता है, तब तुम छोटी-छोटी चीजों पर गुस्सा करना छोड़ देते हो। तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी का असली वैल्यू टाइम नहीं, मीनिंग है। हम सब अपनी ल लेकिन मैंसन कहता है, लेगेसी का मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हारा नाम याद रखें। लेगेसी का मतलब है, तुम्हारे एक्शंस का इम्पैक्ट तुम्हारे बाद भी किसी के काम आए, चाहे वो एक थॉट हो, एक कैंडिस हो, या किसी के लिए छोड़ा गया अच्छा एग्जाम्पल। जिंदगी और मौत के बीच ये रिलाइजेशन ही सब तुम्हारे पास लिमिटेड फंक्शंस हैं और ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम उन्हें कहाँ स्पेंड करते हो। सोचो अगर आज से तुम उन चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर दो जो तुम्हारे लिए वाकई मैटर करती हैं, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारे लवड वंस, तो कितना सुकून मिल जाएगा और कितनी चीज Death is not the opposite of life. Death is a part of life. उसका याद रहना ही तुम्हें जिंदा रखता है. Purpose के साथ, gratitude के साथ. तो अगला जब तुम किसी छोटी बात पर overthink करने लगो या किसी की opinion से अपना mood खराब करलो, तो बस अपने आप से एक सवाल पूछो. क्या ये चीज़ मेरी मौत के वक्त भी matter करेगी? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ो. क्योंकि असल peace इसी में है कम चीजों को importance देना लेकिन उन्हें deeply importance देना और दोस्तों यही mansion का final message है ज़िंदगी को control करने की कोशिश मत करो बस अपना focus उन चीजों पर रखो जो वाकई तुम्हारे लिए मायने रखती हैं कम focus दो लेकिन उन्हें पूरे दिल से दो